फिर स्वयं उठाकर मिष्ठान और पूड़ियों का दोना ग्रीश को दिया कहा कचौड़ियाँ बहुत अच्छी है गिरीश सामने बैठकर खा रहे हैं गिरीश को पीने के लिए पानी देना है श्री राम कृष्ण के पलंग के पश्चिम की ओर सुराही से पान में पानी है गर्मी का समय है वैसाख का महीना श्री कृष्ण ने कहा यहाँ बड़ा अच्छा पानी है श्री राम कृष्ण बहुत ही अस्वस्थ है